पत्रावली तीन सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अल्मोड़ा 20 मई अठारह सौ अभिन्न हृदय तुम्हारे पत्र से सभी विशेष समाचार प्राप्त हुए सुधीर का भी एक पत्र मिला तथा मास्टर महाशय ने भी एक पत्र भेजा है नित्यानंद योगेंद्र चटर्जी के दो पत्र दुर्भिक्ष स्थल से प्राप्त हुए हैं रुपये पैसे का अभी भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है पर होगा अवश्य धन होने पर मकान जमीन तथा स्थायी कोष आदि की व्यवस्था ठीक ठीक हो जाएगी किंतु जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई आसरा नहीं रखना चाहिए और मैं भी अभी दो तीन माह तक गर्म स्थान में लौटना नहीं चाहता इसके बाद मैं एक दौरा करूँगा और निश्चय ही धन संग्रह कर लूँगा इसलिए यदि तुम यह समझते हो कि वह सामने की आठ काठा खुली जमीन धपिल रही हो तो ऐसा करना दलाल को बयान देने में कोई हरत नहीं समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो इन कार्यों को तुम खुद ही सोच समझकर करना मैं और अधिक या लिख सकता हूं शीघ्रता करने से भूल होने की खास संभावना है मास्टर महाशय से कहना कि उन्होंने जो मंतव्य प्रकट किया है उससे मैं पूर्ण सहमत हूं गंगाधर को लिखना कि यदि वहाँ पर भिक्षा दी दुष्प्राप्य हो तो गाठ में पैसे खर्च कर अपने भोजनादि की व्यवस्था करें तथा प्रति सप्ताह उपैन की पत्रिका बसुमती में समाचार प्रकाशित करता रहे ऐसा करने पर अन्य लोगों से भी सहायता मिल सकती है शशि के एक पत्र से पता चला कि उसे निर्भयानंद की आवश्यकता है यदि तुम उचित समझो तो निर्भयानंद को मद्रास भेजकर गुप्त को बुला लेना मठ की नियमावली की बंगला प्रति उसका अंग्रेजी अनुवाद शशि को भेज देना और वहाँ पर उसी के अनुसार कार्य करने को उसे लिख देना यह जानकर खुशी हुई कि कलकत्ते की संस्था अच्छी तरह से चल रही है यदि एक दो व्यक्ति उसमें सम्मिलित न हो तो कोई बात नहीं धीरे धीरे सभी आने लगेंगे सबके साथ सद्व्यवहार करना मीठी बात का असर बहुत होता है जिससे नए लोग सम्मिलित हो ऐसा प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है हमें नए नए सदस्यों की आवश्यकता है योगेन अच्छी तरह से है अल्मोड़ा में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से वहाँ से 20 मील की दूरी पर मैं एक सुंदर बगीचे में रह रहा हूँ यह स्थान वहाँ से ठंडा अवश्य है किंतु गर्मी भी है यहाँ तक गर्मी का सवाल है कलकत्ते से यहाँ पर ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है मुझे अब बुखार नहीं आता और भी ठंडे स्थान में जाने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं अनुभव करता हूँ कि गर्मी तथा चलने के गर्मी तथा चलने के श्रम से लीवर की क्रिया में तुरंत गड़बड़ी होने लगती है यहाँ पर इतनी सूखी हवा चलती है कि दिन रात नाक में जलन होती रहती है और जीभ भी लकड़ी जैसी सूखी बनी रहती है तुम लोग नुकताचीनी न करना नहीं तो अब तक मज़े से मैं किसी ठंडे स्थान में पहुँच गया होता स्वामी जी पथ संबंधी नियमों की सदा उपेक्षा करते हैं क्या व्यर्थ की बात बकते हो क्या तुम सचमुच उन मूर्खों की बातों पर ध्यान देते हो यह वैसे ही है जैसे कि तुम्हारा मुझे उड़द की दाल न खाने देना क्योंकि उसमें स्टार्च श्वेत सार होता है और यह भी कि चावल और रोटी तलकर खाने से स्टार्च श्वेत सार नहीं रहता है भाई वाह यह तो अद्भुत विद्या है असली बात यह है कि मेरी पुरानी आजत लौट रही है जब मैं स्पष्ट देख रहा हूँ देश के इस भाग में बीमारी यहाँ के रंग ढंग अपना देती है और देश के इस भाग में वहाँ के रात में अल्प भोजन करने की सोच रहा हूँ सुबह तथा दोपहर में पेट भर भोजन करूँगा तथा रात में दूध फल इत्यादि लूंगा। इसीलिए तो भाई फलों के बगीचे में फल प्राप्ति की आशा में पड़ा हुआ हूँ क्या इतना भी नहीं समझते तुम डरते क्यों हो क्या दानों की मृत्यु इतनी शीघ्र हो सकती है अभी तो केवल सांध दीप ही जलाया गया है और अभी तो सारी रात गायन बाजन करना है आजकल मेरा मिजाज भी ठीक है बुखार भी केवल लिवर के कारण ही है मुझे यह अच्छी तरह से पता है उसे भी मैं दुरुस्त कर दूंगा डर किस बात का है साहस के साथ कार्य में जुट जाओ हमें एक बार तूफान पैदा कर देना है कि मधिकम मठ के सब लोगों को मेरा प्यार कहना तथा समिति की आगामी बैठक में सबको मेरा सादा नमस्कार कहना और कहना कि यद्यपि मैं सशरीर उपस्थित नहीं हूँ फिर भी मेरी आत्मा उस जगह विद्यमान है जहाँ की प्रभु का नाम कीर्तन होता है यावत तो कथा राम संचरित मेदिनी अर्थात हे राम जहाँ भी संसार में तुम्हारी कथा होती है वहीं पर मैं विद्यमान रहता हूँ क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है न तस्ने विवेकानंद